ये संसार में क्या होता है किसी का जन्म हो रहा है कोई मर रहा है यही सुनाइया आज किसी का जन्म हो रहा है तो कोई मर रहा है अशरणे रक्षक रहे थे इसमें कोई रक्षक नहीं भगवान को छोड़कर के क्या कोई रक्षा कर सकता है उत्पाद्य ध्वनि अशरणे रक्षक रहे पूर्व क्लेश दुर्गे पूर्वा क्लेशाए दुर्गा दुर्गम स्थानी ये इसमें बड़ी बड़ी जो क्लेश हैं यही दुर्गम स्थान है अंतकर अंत कोग्र व्यारा निष्ठे अंतक उग्र भक्षको व्यारा तेन अष्ट अनुष्ठे लक्षी कृत्य अंतक जो यमराज हैं मृत्यु है यही एक बड़ा बारिश है सर्प है, है। बात ये मार्ग में बैठा है अच्छा किसी जंगल में आप जा रहे हो और तो भयंकर सर्फ कहीं बैठा हो तो किसी का साहस होगा तो या नहीं क्योंकि यहां तो ये बड़ा भयंकर मृत्यु व्यालय बैठा विषय मृग कृष्णात्म देह रूप भारा विषय रूप की विषय सुख जो है ये एक मृग कृष्णा का एक सुख है मृग कृष्णा के समान जो विषय सुख है उसके लोभ में ये देह गेह का भार उठाया हुआ संसार के थोड़े सुख के लिए कितना हार उठाया है, कितना प्रपंच लिए था एक एक व्यक्ति कितना भाव लिए गंद शे गंदाने सुख कात मनानी सुख सुख दुखात्मकानीव शबराणी करता यस्मिन ये सुख दुख रूपी जिसमें गठे खलाएव मृगा तेव्यो भयम यस्मिन खल मृग भय जैसे वन में जैसे व्याक और सिंह होते हैं उनका भय होता है यहां जो दुष्ट लोग हैं ये ही इनका ही भय आप जा रहे हो बस में बैठ रहे हो और जेब काटने वाले हैं साबा आप दुपैसे निकाल दी मधेक तो पैसे ही तो फल मृद भय जंगल में तो इन, इनका भय होता है सिंह व्याख्यों का और यहां संसार में इन दुष्टों का फलों का भय चोर डांकू जेब कट्टे बतावे शो गुरु की अग्नि जिसमें गदक रही है अज्ञानियों का साथ मिलता है भागल को इसके शरण गदाया तो कामों को सृष्टा कामना में गदा हुआ हे भगवान ये आपकी ये प्राणी आपकी शरण में आता कहाँ था। सब ने अपने अपनी अपनी स्थिति की सिद्ध लोग बोले हयं तथा मृष्ट तीन मनोवारण क्लेश दावादृत भ्रिषार्थो न सस्मा रदार न निष्क्राम कि कहते हैं हमारा भी हमारा जो मन रूपी हाथी है आप ही कथामृत रूपी नदी में जब घुसकर के गोता लगाता है तो सारे दुख भूल जाता है ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है वहां से निकलना नहीं चाहता तथा अयंत कथापीयूष नदिया मनोदारण क्लेशतावा दृषापा न स्मार निष्ठा तीह संव यज्ञ स्तुति की योगीश्वरों ने स्तुति की देवताओं ने स्तुति की <coughs> अपनी अपनी स्तुति करते योगेश्वरा जब सब स्तुति करते हैं तो तब भगवान श्री भगवान की स्थिति हविम स्वयं स्वयं मंत्र मंत्री सदस्य तेजुदेवता दंपती यदोत्र सदा सो्यम कसु हमारा सब कुछ आप का स्वरूप है यज्ञ भी आप हो हवी भी आप हो अग्नि भी आप हो मंत्र भी आप ही हो समितिध भी आप हो पात्र भी आप ही हो ये ऋतु जो कुछ है वो सब आपका ही स्वरूप है ये पशु और ये सोम और ये कृत ये तम तो कृत स्वम हविस्तम होता स्वयं तुम मंत्र समित प्राण छो तुम तम सदस्यो देवता दृपती अग्निहोत्रो आज तमुरासाया महाशुकर गण पदीणी जो यथा स्थलमदमीजयात्री बात्र यद्यु सक्रसीद सुरस्नातवां सामशनम ते बलिग्र सत्कर्मण कीर्तिमाने ग्रामीण यद्य के यज्ञ विघिना क्षय यां के तस्मी नमे कहते हैं इस प्रकार जब स्तुति लोग कर चुके तो भगवान बोले अरे अहम ब्रह्मा शिव अरे देखो देवताओं मैं और ब्रह्मा भगवान शंकर ये जगत के परम कारण हैं ये जैसे कोई व्यक्ति अपने अंगों में जैसे भेद नहीं मानता यथा यथानरा हस्त सिर्वहस्त पादादिशु पारक बुद्धिन्न पुत्र हर हाथ भी अपना समझता है पैर भी अपना समझता है इसी तरह से कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव ये एक ही तत्व हैं इनमें पारक बुद्धि नहीं करनी चाहिए बुद्धि नहीं करनी चाहिए त्रयाणाम एक भावानाम यौन कष्ट द्वैंवता सर्वभूतात्मनाम ब्रह्म शांत मध्य उस व्यक्ति को शांति प्राप्त तो होती है जो इन तीनों देवताओं को एक रूप संस्कृति मैं मैत्री कहते हैं बिदुर जी ये भगवान श्री कृष्ण का ये भगवान शंकर का पवित्र चरित्र हमने आपको सुनाया बोलिए कृष्ण भगवान स्वयं मनो पूर्णिवशम तीर्थ है आम मनु के वंश का आगे चर्चा करते हैं मनु नु उनके दो पुत्र से ना दुनिया व्रत और तान पाद उत्तान पाद के दोस्त स्त्रियां आते सुमिल जी और सुरज को तो संकेत करते कि पिताजी हमको तो भी गोद में ले लो पर वहां वो रोची बैठी थी भगवान तो पाद ने यह सोचा कि तो मैं ध्रुव को गोद में ले लूंगी ले लूंगा तो यह रुष्ट हो अपने इस सुनी थी पर इसकी सोच का सपत्नी का पुत्र है नहीं ध्रुव, मैं इसको गोद में ले लूंगा तो यह कहीं रुष्ट न हो तो जाए इसलिए ध्रुव को गोद में नहीं लिया ध्रुव बार बार जाने पिता हाँ, की गोद में जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब सुरुष ने कहा अरे वो ध्रुव तुम बच्चे हो अभी तुम नहीं जानते तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है क्यों तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हो तो इस सिंहासन पर तो वो बैठेगा जो मेरे गर्भ से पैदा थे इसलिए अगर तुम्हारा ये मनोरथ है कि हम सिंहासन पर तो बैठे हैं तो तुम तप करके भगवान की आराधना करो और भगवान जब प्रसन्न हो तो तब उनसे ये डर मांगो कि हम सूर्यजी के गर्व से हों जब तुम मेरे बालक हो गए मेरे गर्व से प्रगट हो गए प्रेम उत्पन्न हो गए तब तो सिंहासन पर बैठ जब ये बात सुनी और पिता की ओर भी देखा ध्रुव ने तो पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं मोहन बैठे तब तो वो ध्रुव है रोते हुए अपनी माता के पास और सुनीति ने जब अपने सपत्नी की इन बातों को सुना तो वो बड़ी दुर्बल हो गई और दुखी हो गई और ध्रद को गोद में लेकर के जैव उनका छूट गया बिलात करने लगी फिर गैरी धारण करके बोली ओ बेटा रो मां मंगलमता तपरे संस्था उनके जनोजत पर दुखदस्तार बेटा किसी की अमंगल की कामना मत करो दुख देने वाला कोई और दूसरा नहीं होता यदि तो यस्मा पर दुखदा स्वदत्तमेव दुख दुखम भूमत हमने पहले किसी दूसरे को दुख दिया है तो वही हमारा दिया हुआ दुख हमको मिल रहा सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं होता हमने किसी को पहले दुख दिया है तो हमको मिल किसी किसी कि अमंगल की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए मंगलम का तपरेस्था घूमते जनो यदुदस्त हो बिल्कुल तुम्हारी माता ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक यद उच्चासन चाहते हो दिव्यासन चाहते हो तम लोग चाहते हो तो भगवान की उपासना करो जब माता ने ये कहा तब कोई बात ने अपने मन में निश्चित कर ली कि अब तो भगवान का ही का ही कुल प्रत्यक्ष करेंगे भगवान का ही भजन करेंगे भगवान का ही साक्षात्कार करेंगे एक दिन रात्रि में ही उठ करके चल दिए किसी को पता नहीं लगा और रुझी चल दिए और बड़े भारी जंगल में पहुंच गए नारद जी ने देखा अरे छोटा सा बालक क्षत्रिय बालक और ये अकेला भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा है तो नारद जी उसके सामने प्रकट हो और नारद जी ने कहा बेटा इस अवस्था में क्या मान और क्या आत्मा अभी तो तुम बच्चे हो यहां क्या मान यहां और क्या आत्मा इसलिए तुम देखो लौट जाओ भगवान की आराधना करना बड़ा कठिन है बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अनेक जन्मों में भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते तुम अभी बच्चे हो भगवान की क्या आराधना करोगे तुम इसलिए लौट जाओ नारद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही यश वेतम सतेन सुख आत्मानं आत्मा देवी देगी समी अरे जिसके लिए दैव का जो विधान है चाहे सुख हो या दुख हो उसमें अपने को संतुष्ट रखो बस ऐसा जो व्यक्ति है वो संसार सागर से पार हो जाता है यश यद दैव विधितम जिसके लिए दैव का जो विधान है वो तो चाहे सुख हो या दुख हो उसमें अपने को संतुष्ट रखो ऐसा जो व्यक्ति है जो उसमें समान रखता है सुख और दुख में वो ऐसा व्यक्ति ऐसा जो देगी समोसा पार में क्षति संसार सागर से पार हो अच्छा समान कैसे रखें पे सुख दुख में समान कैसे रहो इसकी युक्ति क्या है इसकी युक्ति यह है सिद्धांत यह है कि ये विचार करो सुखे सती पुण्यम क्षीयते और दुखे सती पापम क्षीयते जब आप सुखी होते हो उस समय पुण्यों का होता है और दुख के समय पापों का होता है तो ये विचार करो किसी व्यक्ति से वैसे सहसा ये पूछो अच्छा महाशय जी जब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हो ऐसी परिस्थिति चाहते हो या जिस तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हो वो परिस्थिति चाहते हो और बात कुछ मत मतलब उससे ही व्यक्ति से यही प्रश्न करो अच्छा जब जब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे तो तो हो ऐसी परिस्थिति चाहते हो ना तो खर्चे नहीं कहेगा हां जब पाप नष्ट हो रहे हो ऐसी परिस्थिति तो बढ़िया तो क्योंकि वो परिस्थिति जब होती है कि जब सब प्रकार का तुम्हें तो सुख होता है जब पाप नष्ट कब होते हैं जब दुख होता है तो मानो जब हमारे पास जब सब प्रकार का आनुकूल्य होता है जो व्यक्ति पुत्र पौत्र समन्वित है शरीर में निरोग है व्यापार में भी हो रहा है सब प्रकार से सुख की जब परिस्थिति है उस समय क्या होता है तो उस समय उनका तो पूर्ण का फल है ना तो पुण्य अपना फल देकर के नष्ट हो रहे हैं तो जब पुण्य का फल तो उनको मिल रहा है पर पुण्य तो नष्ट हो रहे हैं इसमें हर्ष की क्या बात है तो इसलिए सुख के समय हर्षित नहीं होना चाहिए इन, इन इस सुख का जो मूल है वो तो नष्ट हो रहा है ये कब तक रहेगा और जिस समय दुख की परिस्थिति हो शरीर में भी रोग है परिवार भी प्रतिकूल है व्यापार में भी घाटा लग रहा है तो उस समय ये समझो इस प्रतिकूलता का मूल क्या है जो हमारे पाप ही तो हैं पाप तो नष्ट हो रहे हैं तो इस दुख का कारण जो पाप है पाप तो नष्ट हो रहा तो दुखी क्यों हो रहे तो दुख के समय प्रतिकूल परिस्थिति में पाप नष्ट होते हैं अनुकूल परिस्थिति में पुण्य नष्ट होते हैं ये विचार करके सुख और दुख में समान रहना चाहिए ये बात बढ़ य से यद वेदम सदैन सुख दुखयोग आत्मा तो संगी तमसा पारम अपने से किसी अधिक गुणी को देखो अपने से कोई बड़ा आदमी देखो तो उसको देखकर के प्रसन्न हो अपने से छोटल तो देखो तो उस पर दया करो समान वाले से मैत्री करो फिर तुमको दुख नहीं होगा और होता यह है कि अपने से बड़ा देखकर इसे हम उसी ईर्षा करते हैं छोटे से घृणा करते हैं बड़ा वाले से उपेश करते हैं इसलिए व्यक्ति दुखी है दुर्ग ने कहा महाराज ये आपने जो उपदेश किया है तो क्या कहना अमृत के समान परंतु बात यह है कि जिस गड़े में छेद हो रहे हो उसमें गंगाजल जल तो ठहरेगा था ऐसे माता के बागबानों से मेरे हृदय में अंत में छेद हो गए। तो आपका ये उपदेश हमें तो ठहरता ही नहीं है इसलिए महाराज अब तो हमको वो साधन बताओ जिससे भगवान का शीघ्र दर्शन हमको हो महाराज जी ने जब उसका यह आग्रह देखा तो कहा क्या है बेटा अगर तुम्हारा ये साहस है तो जाओ यमुना तट पर चले जाओ मधुबन में यमुना में तीन काल स्नान करना यमुनियमों का पालन करना प्राणायाम के द्वारा मन मन के मल को दूर करना और मन से भगवान का ध्यान करना भगवान कैसे ध्यान करना के वो उपदेश करते हैं नाराज जी प्रसादाद मुख ये ध्यान करना कि भगवान प्रसन्न होकर के मेरी ओर देख रहे हैं उनके नेत्र जो हैं प्रसन्न बदन है उनका और जो है नेत्र जिनके उमल के समान है सुंदर जिनकी नाश्ता है और जो है किशोर जिनकी अवस्था है सुंदर जिनके एक एक अंग्रह हैं श्रीवक्ष का जिनके चिन्ह है वृक्ष पर मेघ के समान का श्याम वरण है वनमाला धारण किए हुए हैं चारों की भुजाएं हैं चारों भूजाओं में संघचक्र गदा कर्म धारण किए हुए हैं पर उनके मुकुट है कानों में कुंडल है और कौस्तु मोहन मणि धारण किए हुए हैं पीताम्बरम दर्शनीयतम मनोनयन हर्षकरम नारद जी ने के बोल ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना इधर घर मन ध्यान करते समय और ध्रुव जप्य मंत्रस् सूर्यता और जो मंत्र जपोगे उसको तो उसको हम बताए देते हैं नारद जी ने तो उसको द्वारसाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया नमो भगवते वासुदेवाय निवायो <laughs> अरे अगर पूजा करोगे तो द्रोगण की महाराज ने पूजा करने के मंत्र तो जानता ही नहीं अरे बोलो बस इसी मंत्र से तुलसी चढ़ा दी पुष्प चढ़ा या जल चढ़ा दिया श्री मंत्र से दारी पूजा कर लेंगे नारद जी के जो आदेश को प्राप्त थे और वो मधुबन में चले गए इधर नारद जी ध्रुव को तो मधुबन में मिल जाए और वहां पर जहां ध्रुव के पिता जो है उदासीन होकर के बैठे वहां आ गए थ ध ध्रुव जी जब वहां मधुबन में गए तो उसके अनुसार उन्होंने उस रात्रि में जाकर के उपवास किए मधुबन में जिस दिन पहुंचे तो उस दिन रात्रि में कुछ नहीं खाए ये तीर्थ में जाने की विधि है किसी भी तीर्थ में जाए तो उस रात्रि को वहां उपवास करें एक महात्मा कहा करते हैं अगर तुम न रखा जाए तो पहले खा जाओ तीर्थ से पहले जैसे हरिद्वार आ रहे हैं तो मुझे मुजफ्फरनगर में खा दिया तो वहां पहुंच करके मधुवन में जाकर के उन्होंने उपवास किया एक रात्रि गए अब उन्होंने फिर अपना व्रत करना आरंभ किया तीसरी तीसरे दिन तीन रात्रि के बाद में फिर रात्र थे लड़रात्र लोग बेल खा लेते थे कैद के घर खा थे एक महीना तक दूसरे महीने में और, और तप बढ़ा दिया छठे छठे दिन केवल पत्ते खाते थे सूखे दूसरा महीना पे दूसरा तीसरे महीने में नॉर्मिल नॉर्मिल दिन जल पी करके ही रहते और भगवान का ध्यान कर दिया और चौथे महीने में उन्होंने केवल वायु बख्शा हवा बार जोर से वायु युद्ध प्राणायाम खींच लिया और बारह दिन तक उन बैठे रहे। बारह दिन का प्राणायाम हो गया उनका देवम ध्यान चौथा महीना उन्होंने व्यतीत किया पांचवें महीने में वो उन्होंने फिर जो है श्वास लेना भी बंद कर दिया जितना श्वास हा एक पैर से खड़े हो गए सब ओर से मन अपना हटा लिया ऐसे एवं ब्रह्मधारय है मानस्य जब उन उन्होंने धारणा की तो सब तीनों लोग कांपने लगे जहां वो एक पैर से अंगूठे के सहारे खड़े थे वहां की पृथ्वी नीचे वो लग गई मही ननामक उन्होंने जब प्राणों को रोक दिया नष्टि प्राणों के साथ एकता करके उन्होंने प्राणों को जो रोका तो सबके प्राण रुक गए अब तो सांसे नहीं आवे लोग घबराए सर देवताओं ने कहा महाराज हमारे प्राण क्यों रुक रहे हैं सांस रुक गई व्याकुल उताव हो रही है भगवान की गौरावमत जिस कारण से तुम्हारे श्वास रुकी है प्राणों का अनुरोध हुआ है हम जानते हैं तो उस बच्चे को हम तब से निवृत्त करते हैं यह भगवान गर्व पर चढ़कर के तत्काल आए रिपे दिधीर्घया रखा अपने भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान आए हुँ? मधुगणम धत्य दिदृक्ष यात्रा भगवान जो है दृढ़ता दर्शन करने के लिए मधुबन में पहुंचे दिदृक्षा दृष्टि भगवान को भी अपनी भक्त की देखने की इच्छा हो सकती है भक्त हो अब भगवान को कौन ऐसा तो ध्यान भजन करो कि भगवान भी देखने को लाला जग हो जाए चलो भगत जी वो थी भाई तत्व ग्रहण सहसा तत्व गरुत्मता मतो बनम तृत्य दृद एक महात्मा वेणु वंशी बहुत बढ़िया बजाने जानते थे तो चलो उसकी एक उसकी इच्छा हुई कि हम चल करके यह राजा को ये राजा बड़ा परमात्मा है हम इसको चल करके अपनी वंशी सुनाएं उनको और कोई इच्छा तो थी नहीं जब राजा से कुछ नहीं दे वो कहते हैं कि जरा दोनों को हम वंशी सुनाते हैं तो राजा को वंशी सुनाने के लिए गए मां किसी ने जानी नहीं, नहीं। तो बोलो कौन हो था? अरे तो हम महात्मा हम राजा को अपनी वंशी सुनाना चाहते हैं अरे हां ऐसे राजा के यहां पहुंचे वो नहीं जा सकती रोक उस महात्मा ने क्या किया कि राजा का जहां महल था वो पास में एक ताला था कदम का वृक्ष था रात्रि को उसने अपना वहां पर बेणू बजाया वो तो बहुत बढ़िया तो बजाते ही थे राजा ने अपने महल पर जो बैनू सुना बंशी सुन तो अपने मनो मालूम हुई तो उन्होंने आदमी अपनी व्यक्तियों को बुलाया पहलेदारों को अरे बंशी कहां बज गई है कौन बजा उन्होंने दौड़ करके जाकर के देखा तो महात्मा ही थे। उन्हें महाराज एक तो महात्मा हैं और वो जो हैं बट के नीचे वो बैठ करके कदम के नीचे जंग बजा तो राजा बोला तो भाई हमको न्यांग को बुलाना तो ठीक नहीं है महात्मा उनके पास चलना चाहिए तो चुपचाप गुप्त मार्गे रानी को लेकर के और चुपचाप वहां जाकर के बैठ गए और उनकी भविष्य सुन रहे तो जब राजा के मन में आ जाए तब कौन रोते तो भगवान के मन में आ गई ध्रुव का दर्शन करने की अपने आप पहुंच गए घर पर बैठ करके भगवान सामने खड़े हैं और वो ध्रुव जी तब तो भगवान के ध्यान में मस्ते हैं नेत्र बंद करे हुए भगवान का निकाय तरह से उनको देखेगा नहीं तो जो लोग उसके हृदय में जो भगवान अपनी जो मूर्ति प्रकट हो रही थी भगवान का ध्यान कर रहा था तो वो मूर्ति वहां से उनका ठान हो गए जब अपने अंत में भगवान को नहीं देखा तो एक साथ उसने आकर खोली तो जैसी मूर्ति का वो ध्यान कर रहा था उसी रूप में सामने भगवान को देखा सुनिए ऐसी विस्तृति नगर तब दर्शन जात संभ्रमा भगवान का दर्शन करते हुए सुख बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कहते थे कि अनेक जन्मों में किसी और ऋष्मियों को नहीं मिलते अभी मेरे को शिक्षण बांसवा इंजन है दीर्घ्याम प्रबंधन ने वो नेत्र खोल करके निर्निवेश दृष्टि से ऐसे देख रहा था धूल मानव नेत्रा के द्वारा ही भगवान को की जाएगा प्रपबंधन ने वो पश्य पृथ्वी पर डंडे के समान गिर गया और फिर उठ करके भगवान के गुणगान कुछ करना चाहता तो पढ़ा लिखा तो स्थायी कैसे बोले भगवान ने देखा कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है तो भगवान ने अपना शंख वेदमय शंख लेकर के उसके कपूर लुप्त तो मुख से छुड़ा स्पर्श कर दिया तो सारे शास्त्रों का ज्ञान उसको प्रकट हो गया फिर क्या था भगवान की स्तुति करने लगा योगा प्रदिश्य ममभात मीमांसुतां संजीवयत चटर स्वधाम अन्यास्त हस्तचरण श्रवण तदाबी प्राण नमो भगवते भगवतेम बस यही पहले स्थिति थी ओ महाराज मैं तो कुछ कहा नहीं लिखा नहीं मैं अज्ञानी आपने अभी अभी मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई जो तो बाणी थी उसको आपने हाँ। और वो मेरी सोई हुई बाणी तो को जागृत कर दिया युअत प्रवेश के मनोवास मिलाम पशुत्ताम संजीव थे आप अखिल शक्ति धरा आप तो संपूर्ण शक्तियों के केंद्र है अन्य हस्तहस्तचरण श्रवणत्ववादियों आंख में देखने की शक्ति पैरों में चलने की शक्ति कानों में सुनने की शक्ति ये कहां से मिलती है वो तो संपूर्ण शक्तियों के केंद्र तो आप हैं न आप के द्वारा मिलती है तंजीव कठिल शक्ति सरस्व ग अन्याश हस्तचरण श्रवणत्वादीन प्राणान मनो भगवते मैं आपको प्रणाम जो पहले ही स्तुति किया जाता है नम करो किचरण पंगुम लंबे देवी भगवान मूख को वाचार करते हैं पंगु को गिरधर बना एक व्यक्ति बोला पंडित जी कोई ऐसा दृष्टांत भी है कि भगवान ने मूल को वाचार कर दिया हो या पंगु को गिरवर पहाड़ लगवा दिया हो कोई नजीर है कोई दृष्टांत है और पंडित जी तो विचारे चुप हो गए वहां एक संत बैठे थे महात्मा बोले अरे एक दृष्टांत है ये सारा विश्व ही दृष्टांत है पहले बालक होता है छह महीने का बालक है वो बैठ भी नहीं सकता उसे बैठाओ लुढ़क वो उसको कुछ कहो कुछ बोलना अपनी आवश्यकता कह सकता है कुछ तो पहले सारा विश्व ही मुख होता है बोलने की शक्ति नहीं होती किसी के पास हा? भगवान जब कृपा करते हैं तो वाशाल बन जाता है बाणी से अलंकृत कर देते हैं व्याख्यान तो देने लगता है कथा बांचने लगता है कीर्तन करने लगता है तो सारा विश्व ही पहले मुख होता है भगवान ही बाणी से अलंकृत करते हैं उसे सारा विश्व पहले पंगु होता है बैठ भी नहीं सकता चलने की तो बात क्या है करवट नहीं ले सकता और अब तो कहां से आ रहे हो तुमु तुम नाथ चढ़ करके आ रहे हैं गति तो नारायण नारायण से कार को चल के आ रहा है तो सारा ही जिससे पहले पंगू होता है और